अध्याय छह काले पत्थर की खोज और एक नया संकेत राघव उस अंधेरे तहखाने में बैठा था उसके हाथ में महाराजा वीरभद्र सिंह की पुरानी डायरी थी उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थी जहां अभी अभी वो धुंधली आकृति खड़ी थी आकृति अब गायब हो चुकी थी पर उसकी मौजूदगी का एहसास अभी भी हवा में था राघव को एक पल के लिए लगा की वो डायरी बंद करके वापस चला जाए पर उसकी रूही वाली जिद उसे रोक रही थी उसे उस काले पत्थर का राज जानना था और राजकुमारी रानी का भी उसने एक गहरी सांस ली और फिर से डायरी के पन्ने पलटे महाराजा ने आगे लिखा था कि उन्होंने उस काले पत्थर को महल के सबसे गहरे और गुप्त हिस्से में छुपा दिया था ताकि उसकी बुरी शक्ति किसी को नुकसान न पहुंचा सके मैंने उस शापित पत्थर को महल के सबसे गुप्त तहखाने में जहां कोई नहीं जाता एक पुरानी तिजोरी में बंद कर दिया है मुझे उम्मीद है की ऐसा करने से महल में शांति लौट आएगी और मेरी रानी सुरक्षित रहेगी और मुझे डर है कि उस पत्थर की शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी अगर कभी ये राज बाहर आया तो पूर्णपुर को बड़ा खतरा हो सकता है राघव ने यह पढ़ा और उसके दिमाग में एक नया सवाल घूम गया गुप्त तहखाना और पुरानी तिजोरी कहाँ होगी ये जगह महल इतना बड़ा था और ज्यादातर हिस्से टूटे फूटे थे उसे उस जगह को ढूंढना था जहाँ महाराजा ने वो काला पत्थर छुपाया था उसने डायरी के बाकी पन्ने भी तेजी से पलटे ज्यादातर पन्ने महाराजा की चिंता उनकी बेटी के लिए डर और महल में बढ़ती अजीब घटनाओं के बारे में थे आखिरी पन्ने पर महाराजा ने बस एक छोटा सा चित्र बनाया था एक अजीब सा नक्शा जिसमें कुछ टेढ़ी मेरी लकीरें थी और एक जगह पर एक छोटा सा एक्स बना था नक्शे के नीचे बस एक शब्द लिखा था अंधकूप राघव को लगा कि ये नक्शा ही उसे उस गुप्त तहखाने तक पहुंचाएगा। उसने टॉर्च की रोशनी में उस नक्शे को ध्यान से देखा ये महल का कोई हिस्सा लग रहा था पर इतना पुराना और धुंधला की समझना मुश्किल था अंधकूप शब्द भी अजीब था क्या ये किसी जगह का नाम था या कोई संकेत उसने डायरी बंद की और उठ खड़ा हुआ अब उसे सिर्फ उस जगह को ढूंढना था वो उसी गुप्त रास्ते से वापस महल के मुख्य हॉल में आया हॉल में अभी भी वही सन्नाटा था राघव ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई उसे लगा की उसे उस नक्शे में जो जगह दिख रही है वो शायद महल के मुख्य हॉल के नीचे ही कहीं हो सकती है उसने हॉल की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया दीवारें पुरानी और काई से की थीं। राघव ने हर कोने को टटोला, हर पत्थर को महसूस किया उसे लगा कि कहीं न कहीं कोई गुप्त दरवाजा या कोई निशान जरूर होगा तभी उसकी नजर एक पुरानी बड़ी सी मूर्ति पर पड़ी जो हॉल के एक कोने में रखी थी मूर्ति पर धूल की मूर्ति परत थी पर उसे देखकर लगता था कि ये किसी प्राचीन देवता की मूर्ति है मूर्ति के ठीक नीचे जमीन पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे राघव ने अपनी जेब से वो रहस्यमयी चिट्ठी निकाली और उन निशानों से मिलाया हां ये वही निशान थे चिट्ठी और डायरी दोनों एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे थे राघव ने मूर्ति को हिलाने की कोशिश की पर वो बहुत भारी थी उसने जोर लगाया पर मूर्ति अपनी जगह से टसे मस नहीं हुई उसे लगा कि जरूर इसे हटाने का कोई तरीका होगा उसने फिर से डायरी में बने नक्शे को देखा नक्शे में मूर्ति के पास एक छोटा सा घेरा बना था राघव ने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली मूर्ति के तीख पास वहां एक छोटा सा पत्थर का बटन जैसा कुछ दबा हुआ था जो धूल में ढका था राघव ने धीरे से उस बटन को साफ किया और अपनी उंगली से उसे दबाया एक धीमी घिसरती हुई आवाज़ आई और मूर्ति के ठीक नीचे ज़मीन का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा नीचे एक और अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो और भी गहरे तहखाने में जा रही थी ये वही गुप्त तहखाना था जिसका जिक्र महाराजा ने डायरी में किया था राघव का दिल जोर से धड़का वो जानता था कि अब वो भूतमहल के सबसे गहरे राज के बहुत करीब है इस तहखाने में ही वो काला पत्थर छुपा होगा और शायद राजकुमारी रानी का राज भी पर उसे यह भी पता था कि ये जगह और भी खतरनाक हो सकती है क्या वो अकेला इस राज को सुलझा पाएगा और क्या उस काले पत्थर की शक्ति अभी भी जिंदा थी राघव को नहीं पता था कि नीचे क्या इंतज़ार कर रहा था पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था रूही की खोज जब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी